महाभारत स्त्री पर्व अष्टादशोध्याय अपने अन्य पुत्रों तथा शासन को देखकर गांधारी का श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप गांधार गुवाच पश्य माधव पुत्राध संख्या गांधारी बोली माधव जो परिश्रम को जीत चुके थे उन मेरे सौ पुत्रों को देखो जिन्हें रणभूमि में प्राय भीमसेन ने अपनी गदा से मार डाला है इदम दुख तरम यदि माँ मुक्त मूर्धज हतपुत्रा रणे बाला परिध सबसे अधिक दुख मुझे आज यह देख कर हो रहा है कि ये मेरी बाल बधवें जिनके पुत्र भी मारे जा चुके हैं रणभूमि में केश खोले चारों ओर अपने स्वजनों की खोज में दौड़ रही हैं है प्रसादान्वित आन्ना स्पृशी माम रुधिर वसुंधरा ये महल के अट्टालिकाओं में आभूषण भूषित चरणों द्वारा विचरण करने वाली थी परंतु आज विपत्ति की मारी हुई ये इस खून से भोगी हुई वसुधा का स्पर्श कर रही हैं कृथा दुस्सारयंतः गोमा जुवाय मत्ता दुख से आतुर हो स्त्रियों के समान झूमती हुई सब और विचरती है तथा बड़ी कठिनाई से गीधों गीदड़ों और कौमों को लाशों के पास से दूर हटा रही है ऐसा कर सस्मित मध्यम घोर घोरमा दृष्ट् अनुपत दुखता यह पतली कमर वाली सर्वांग सुंदरी दूसरी वधु युद्ध स्थल का भयानक दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है दृष्टवा मे पार्थिवसुता में, पार्थ में लक्ष्मण मातर राजपत्र महाबाहो मनोनाशुपा भ्रती महाबाहु यह लक्ष्मण की माता एक भूमिपाल की बेटी है इस राजकुमारी की दशा देखकर मेरा मन किसी तरह शांत नहीं होता है भ्रत पितृश्चान्या पुत्राच अनुभव दृष्टवा परिपतन शो महाभुजान कुलस्या रणभूमि में मारे गए अपने भाइयों को कुछ पिताओं को और कुछ पुत्रों को देखकर कर उन महाबाहरों को पकड़ लेती और गिर पड़ती है चा अपराजित वीर इस दारुण संग्राम में जिनके बंध बांधव मारे गए हैं उन अधेड़ और बूढ़ी स्त्रियों का यह करुण जनकन सुनो रथनी देहाजवाजना आश्रित समोहारिताप महाभुज महा भा देखो ये स्त्रियां परिश्रम और मोह से पीड़ित हो टूटे हुए रथों की बैठकों तथा मारे गए हाथी घोड़ों की लाशों का सहारा लेकर खड़ी है अंड्याम चापृत काजांचारुकुंड शस्य बंध हो श्री कृष्ण गृह स्वाप श्रीकृष्ण देखो वह दूसरी स्त्री किसी आत्मीयजन के मनोहर कुंडलों से सुशोभित और ऊंची नाशिका वाली कटे हुए मस्तक को लेकर खड़ी है पूर्व जातीकृत पापम बंदे वालको जनार्दन नही ना शिवाष् कर्मण सुन मैं समझती हूँ कि इन अन्य सुंदरी अबलाओं ने तथा तो बुद्धि वाले मैंने भी पूर्व जन्मों में कोई बड़ा भारी पाप किया है जिसके फलस्वरूप धर्मराज ने हम लोगों को बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया है जनादन जान पड़ता है है। कि किए किए हुए पुण्य और पाप कर्मों का का उनके फल उपभोग बिना नाश नहीं होता दर्शनीय कुछ आनना सुजाता कृष्ण पक्षवाधा हंस गो दुख शोक प्रमोहिता सारस्य युवा संतपतिपस्व माधव देखो इन महिलाओं की नई अवस्था है इनके वक्षस्थल और मुख दर्शनी हैं इनके आँखों की बिरौनियाँ और सिर के केस काले हैं ये सबके सब कुलीन और सलज्ज हैं ये हंस के समान गदगद स्वर में बोलती हैं परंतु आज दुख और शोक से मोहित हो चहचहाती सारसियों के समान रोती बिलकती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं, फुल पद्मा प्रकाशानी पुंडरी काक्ष ज्योषिता अनुद्धानिभितापिये सरश्मि वाहन कमल नयन खिले हुए कमल के समान प्रकाशित होने वाले युतियों के इन सुंदर मुखों को ये सूर्यदेव संतप्त कर रहे हैं येसूण मम पुत्राण वासुदेव अवरोधनम मत्तमातंग दर्पाण पश्यंत्य पृथक जना वासुदेव मत वाले हाथी के समान घमंड में चूर रहने वाले मेरे ईर्षालु पुत्रों की इन रानियों को आज साधारण लोग देख रहे हैं शतचंद्राण चरमाणी ध्वजाशादेवर्चस रोकमाणी चरमाणी निष्कान्चना शिवसत्रण चैता पुत्राण मे मही तले पश्य दीप्ता गोविंद पावकांसुहता गोविंद देखो मेरे पुत्रों की ये सौ चंद्रकार चिन्हों से सुशोभित ढालें सूर्य के समान जशिनी ध्वजाएं कवच सोने के तथा घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नियों के समान पृथ्वी पर देदित प्रमाण हो रहे हैं ऐसा दुस्साह नाम मित्र घात सर्वांगो पीत शोणृत तो सर्वांग शत्रुघाती सौरवीर भीमसेन ने युद्ध में जिसे मार गिराया तथा जिसके सारे अंगों का रक्त पी लिया वही अजुशासन न्यास सो रहा है गदया भीमसेन इन पश्चिमाधव माधव स्तम दूत क्लेस्मृत्य द्रौपदी माधव देखो दूत क्रीड़ा के समय पाए हुए क्लेसों को स्मरण करके द्रौपदी से प्रेरित हुए भीमसेन ने मेरे इस पुत्र को गदा से मार डाला है दूत उक्ता शन पांचर्जिता प्रिय भ्रातु कर सहेबेन अर्जुन च दासी पांचाली जनार्दन इसने अपने भाई और कर्ण का प्रिय करने की इच्छा से सभा में जुए से जीती गई द्रौपदी के प्रति कहा था कि पांचाली तो नकुल सहदेव तथा अर्जुन के साथ ही हमारी दासी हो गई अत अच्छा शीघ्र हमारे घरों में प्रवेश कर त तो हम अभ्रम कृष्ण तदा दुर्योधन नृपम मृत्युपाश परिप्त शकुनि पुत्रवर्जय निबोधयनम सुबु सुदुर्बुद्धि सु मातुम कलह प्रिय क्षिप्रीनम पित्यज्य पुत्रसास्व पांडवै न बुद्ध्य से दुर्बुद्धे भीमसेनमर्षण रास्तित भी वह कुंजर श्री कृष्ण उस समय मैं राजा दुर्योधन से बोली बेटा सुकनी मौत के फंदे में फंसा हुआ है तुम इसका साथ छोड़ दो पुत्र तुम अपने इस खोटी बुद्धि वाले मामा को कलह प्रिय समझो और शीघ्र इसका परित्याग करके पांडवों के साथ संधि कर लो दुर्बुद्धे तुम नहीं जानते भीमसेन कितने अमरषशील हैं तभी जलती लकड़ी कभी तभी जलती लकड़ी से हाथी को मारने के समान तो अपने तीखे बागबाणों से उन्हें पीड़ा दे रहे हो ताने वह रहस्य क्रुद्ध हो वाक्सल्याण उस सर्जमते सुपो गो विषे इस प्रकार एकांत में मैंने उन सबको डांटा था श्री कृष्ण उन्हीं भागवाणों को याद करके क्रोधी भीम से मेरे पुत्रों पर उसी प्रकार क्रोध रूपी विश्व छोड़ा है जैसे सर्प गाय को डसकर उसमें अपने विष का संचार कर देता है ने तो भी बसे ने व महा सिंह के मारे गए विशाल हाथी के समान भीमसेन का मारा हुआ यह दुश्शासन दोनों विशाल हाथ फैलाए रणभूमि में पड़ा हुआ है अत्यर्थम अकरोद्रौद्रम भीम सेनोचम दुशासन तमांग अत्यंत में में भरे हुए ने युद्धस्थल जो दुशासन का रक्त स्त्री विलाप पर गांधारी वाक्य अष्टादोध्या इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वाक्य विषयक अठारहवां अध्याय पूरा हुआ